देवी भागवत सातवा स्क सुकन्या द्वारा चवन मुनि की सेवा अश्वनी कुमारों का आगमन याद जी कहते हैं राजा सर्याति के चले जाने पर सुकन्या सर्वतो भाव से चवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई धर्म में तत्पर रहने वाली उस राजकुमारी के प्रयत्न से आश्रम की आग कभी बूझने नहीं पाती थी वह स्वादिष्ट फल और भांति भांति के कंद मूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी पति की सेवा में ही उसका सारा समय व्यतीत होने लगा जाड़े के दिनों में वह पानी गर्म करके उससे मुनि को स्नान कराती मृगचर्म पहनाती और पवित्र आसन पर बैठा देती थी उनके आगे तिल जौ कुशा और कमंडुल रखकर प्रार्थना करती मुनवर जी अब आप नित्य कर्म कीजिए पतिदेव जब नित्य कर्म समाप्त हो जाए जाता तब राजकुमारी उनका हाथ पकड़कर उठाती और किसी आसन अथवा बिस्तर पर उन्हें बिठा देती थी तदनंतर पके हुए फल एवं भली सिद्ध किए गए तीने के चावल लाकर च्यवन मुनि को भोजन कराती थी जब पतिदेव भोजन से तृप्त हो जाते तब आदरपूर्वक वह उन्हें आचमन कराती फिर बड़े प्रेम से पान और सुपारी सामने रख देती मुख्य शुद्धि ले लेने के बाद चवन जी को वह सुंदर आसन पर पधरा देती तत्पश्चात मुनि से आज्ञा लेकर वह अपनी शारीरिक क्रिया संपन्न करती थी उसका भी भोजन केवल फलाहार ही रहता फलाहार करके फिर वह मुनि के पास जाती और अत्यंत नम्रता के साथ उनसे कहती प्रभो मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं आपकी संमति हो तो मैं अब चरण दबाऊँ इस प्रकार सुकन्या अपने पतिदेव चवन मुनि की सेवा में निरंतर लगी रहती सायंकाल का हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी कन्या पुनः कोमल एवं स्वादिष्ट फल लाकर मुनि को अर्पण कर देती थी मुनि के भोजन से बचे हुए फल उनकी आज्ञा लेकर स्वयं प्रेमपूर्वक खा लेती सुंदर बिछौना बिछाकर कर उस पर बड़े हर्ष के साथ मुनि को सुना देती परम प्रेमी पति जब सुखपूर्वक सैया पर लेट जाते तब सुकन्या उनके चरण दबाने में लग जाती उस समय वह कुल की स्त्रियों के धार्मिक विषय में मुनि से पूछा करती पैर दबाने के उपरांत, जब वह भक्ति परायणा सुकन्या यह जान जाती कि मुनि जी सो गए तब स्वयं भी उनके चरणों के पास ही सो जाती गर्मी के दिनों में अपने पति चेवन मुनि को बैठे देखकर, वह राजकुमारी ताड़ के पंखे से ठंडी हवा करके उनकी सेवा में जुटी रहती जाड़े के दिनों में लकड़ी इकट्ठी करके मुनि के आगे आग जला देती साथ ही बार बार पूछा करती स्वामिन आप सुख से तो है ना वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और लोटा जल एवं मिट्टी मुनि के पास उपस्थित करके उन्हें सोच जाने के लिए उठाती आश्रम में कुछ दूर ले जाकर बैठा देती जब मुनि बैठ जाते तब स्वयं वहाँ से दूर हटकर उनकी प्रतीक्षा में बैठ जाती स्वामी शौच कर चुके होंगे या जानकर मुनि के पास जाती और हाथ पकड़कर पुणे उन्हें आश्रम पर ले आती एक पवित्र आसन पर उन्हें बैठा देती जल और मिट्टी से मुनि के पैर धोती फिर राजकुमारी मुनि को कुल्ले कराकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दतवन तोड़ती और लाकर उनके पास रख देती शुद्ध जल गर्म करती और स्नान करने के लिए मुनि के सामने रख देती साथ ही बड़ी नम्रता के साथ पूजती ब्राह्मण क्या आज्ञा दे रहे हैं आपको दंत धावन तो कर ही लिया अब गरम जल तैयार है मंत्र का उच्चारण करते हुए आप स्नान कर लीजिए हवन और प्रातः संध्या का यह समय उपस्थित है, अब विधिवत हवन करके देवताओं की उपासना करनी चाहिए राजकुमारी सुकन्या का अंतकरण परम पवित्र था तपस्वी चवन मुनि को पति के रूप में वर्ण करके वह तप एवं निवम की मर्यादा का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक उपरयुक्त रीति से मुनि की निरंतर सेवा करती रही उसके द्वारा अग्नि और अतिथि सदा सम्मान पाते थे प्रसन्न मुख वाली वह राजकुमारी बड़े हर्ष के साथ सदा सर्वदा च्यवन मुनि की परिचर्या में लगी रहती थी यही उसके जीवन का एकमात्र काम था